मेरी कहना यात्रा भाग 16 लेखक पंकज अवधिया पुलिस करवाए शिकार और पुलिस ही पाए पुरस्कार कान्ना नेशनल पार्क के बालाघाट वाले क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं के शिकार से संबंधित एक सनसनीखेज खुलासा हाल ही में मेल टुडे ने किया था खुलासे के अनुसार पुलिस इस धोखा इस गोरखगंधे में शामिल थी पुलिस स्थानीय व्यक्ति को पाँच हजार रुपये देकर पार्क के अंदर छोटे जानवरों को मारकर उसके शरीर पर जहर छिड़क कर रखने के लिए कहती थी जब इस जहर जहरयुक्त प्राणी को खाने के बाद बाघ या तेंदुए मर जाते थे तो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही खाल निकाल ली जाती थी इस खाल की जब्ती बनाकर पुलिस वाले इसे वन विभाग के सामने प्रस्तुत कर देते थे वन विभाग खाल जब्त करने वाले को पच्चीस का इनाम देता है इस तरह पुलिस वाले प्रति शिकार बीस हजार रुपये कमा लेते थे मुझे यकीन है कि आपने यह खबर नहीं पढ़ी होगी जिस खबर से दिल्ली में बैठे योजनाकारों को हिल जाना चाहिए वह हाशिए में रह गई बात आई गई हो गई और कौन जाने यह खेल अब भी जारी हो मैंने अपनी खाना यात्रा के दौरान इस खबर पर लोगों की राय जाननी चाहिए तो मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली इक्के दुक्के लोगों ने कहा कि क्या यह खाना में भी होता है मीडिया कहाना को बदनाम करना चाहता है कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि यह तो असली खेल का छोटा हिस्सा है मीडिया ने इसे खुलकर नहीं छापा दबी जुबान से ही सही पर किसी ने ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया मेरी कहना यात्रा के बाद से अब तक जाने कितने वन्य प्राणी रहस्य रहस्यमयी मौत के शिकार हो चुके हैं इंटरनेट पर लगातार दुखद खबरें आ रही हैं किसी में भी मौत का कारण नहीं बताया गया है पार्क के अधिकारियों के हवाले से हमेशा की तरह कहा जा रहा है कि जांच के बाद कारण पता लगेगा वास्तव में हमारे देश में कितने प्राणी बचे हैं और कितने कब मरे इसकी जानकारी देने वाली वेबसाइट कहीं नहीं दिखती है कागजी दस्तावेजों में वन्य प्राणी दिखते हैं पर जमीनी तौर पर सरिश्का और पन्ना के बाघों की तरह कब से अपना अस्तित्व खो चुके होते हैं मैं चार जून का ही उदाहरण दूँ छत्तीसगढ़ में वन भ्रमण के दौरान किसी ने बताया कि कुछ समय पहले एक तेंदुआ बिजली के तारों से फस, तारों से फस गया आस पास, पास के लोगों को इसकी सूचना है पर किसी अखबार ने इसे जगह नहीं दी पता नहीं राजधानी तक यह बात पहुंची भी कि नहीं यदि सरकारी तौर पर वन्य प्राणियों के सही आंकड़े वेबसाइट के माध्यम से दिखाने में डर लगता है तो यह काम निजी स्तर पर किया जा सकता है मैं अपने स्तर पर इन जानकारियों को सहजने की कोशिश कर रहा हूँ कहना में वन्य प्राणियों की असली खाल दिलवाने वाले नहीं दिखे मैंने गाइड से यूँ ही मजाक में इस बारे में कहा तो उसने कहा कि आप सस्ते मोटल में ठहरे हैं बड़े होटलों में ऐसी बातें होती हैं क्या सचमुच मैंने एक समय का भोजन एक बड़े होटल में इसी आशा में किया कुछ संदिग्ध नजर आए पर मेरे बारे में पूरी तरह परखे बिना वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे इससे इस बात का एहसास होता था कि किसी का कुछ तो डर है उनके मन में यही थोड़ा सा डर वन्य प्राणियों को बचाकर रखे है कुछ बड़े पर्यटकों से बात हुई उन्होंने अपनी जानकारी से बताया कि खाल के सही होने की कोई गारंटी नहीं है कोई सिरफिरा ही होगा जो आपको यहाँ खाल देगा आपूर्ति रायपुर जैसे शहरों में होगी यह मेरे लिए नई सूचना थी मैं सूचना को इस लेख के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा हूं मुझे वन अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ पर काम कर रही कुछ संस्थाओं के लिए इस तरह की सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं मैंने अंधविश्वास के साथ मेरी जंग नामक लेखमाला में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बहुत से पर्यटन पर्यटन स्थलों में वन्य प्राणियों के अंग बेचने वाले खुलेआम घूमते हैं और पर्यटकों के पीछे लग जाते हैं पर्यटकों के पीछे लग जाते हैं इन्हें किसी का डर नहीं होता है कहना में ऐसी स्थिति न दिखने से मन में संतोष हुआ क्रमशः लेखक कृषि वैज्ञानिक है और वन औषधियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद